सर सुनिधि भी रेस्टोरेंट से निकलकर बिलिंग काउंटर के पास आ चुकी थी सर थैंक यू सो मच आज के लिए सर मुझे भी इनाम में थोड़े पैसे मिले हैं तो मैं सोच रही हूं कि मैं भी आधे पैसे पे कर देती हूँ क्या किस चीज के आधे पैसे विक्रांत ने हक से सुनीदी को डांटते हुए कहा अब दोबारा तुम पैसे की बात मत करना कभी समझी बहुत हो गया तुम्हारा क्या मतलब सुनिधि ने कन्फ्यूज होते हुए कहा कुछ नहीं कहा था ना मैंने कि अब तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है रही बात पैसे की तो पैसे हमेशा मैं ही दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ समझी तुम अरे यू, यू हुए घर घर खुशखबरी दो आज तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है ठीक है विक्रांत ने कहा लेकिन सर लेकिन वेकिन कुछ नहीं अब मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ जो कह रहा हूँ चुपचाप करो वरना सस्पेंड करवा दूंगा विक्रांत ने हंसते हुए कहा ठीक है सर दुनिधी ने सहमति जताते हुए कहा लेकिन नैना मैडम कहा हैं? आप ऑफिस कैसे जाएंगे? विक्रांत कुछ जवाब देने जा ही रहा था कि कि उसने देखा कि कुछ लोग रेस्टोरेंट के एक साइड में भीड़ लगाकर खड़े हैं। विक्रांत ने ध्यान से उस तरफ नजर डाली तो पता चला कि वहां उसके ऑफिस के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स खड़े हैं उनके साथ कुछ और लोगों की भीड़ भी लगी हुई है ऐसा लग रहा था की कि वहाँ किसी बात को लेकर बहस हो रही थी विक्रांत मनी मन सोचने लगा की आज तो कोडवर्ड में चंद्रमा और तूफान मिला हुआ था लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब कोडव से हटकर होने वाला है अब अपने जानने वाले लोगों को देखकर विक्रांत भला कैसे रुक सकता था वो भीड़ की तरह बढ़ता चला उसके पीछे पीछे सुनी देवी बढ़ने लगी विक्रांत जब थोड़ा करीब पहुंचा तो देखा कि वहां पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे विक्रांत को जब सब कुछ क्लियर हुआ तो उसने अपना माथा पीट लिया अभी तो सुबह ये लोग विनोद राय से लड़कर आए थे फिर लड़ना स्टार्ट कर दिया हे भगवान अरे ठीक है चिंता मत करो ये लोग अपने ही हैं। अब विक्रांत और सुनिधि रेस्टोरेंट के दरवाजे के करीब पहुंचे तब उन्हें एक भारी भरकम सी आवाज सुनाई पड़ी दरअसल वहां पर कुछ लोग टाइकवांडो की ड्रेस पहने हुए खड़े थे और जिस आदमी की आवाज थी वो इस ग्रुप का हेड मालूम पड़ रहा था इस आदमी की हाइट विक्रांत की लंबाई से लगभग छह इंच ज्यादा थी और इसने बाल भी काफी लंबे रखे हुए थे हम्म देव चलो यहां से अभी हमें बहुत काम करना है यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है वहा नैना भी मौजूद थी वो अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसने देव को समझाते हुए कहा लेकिन मैडम देव ने आवाक रहते हुए कहा हाँ, बिल्कुल सही बात। उस आदमी ने भी हंसते हुए कहा मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओगी वाओ मुझे गर्व है कि तुम मेरी जूनियर थी पुलिस है तो क्या हुआ जबरदस्ती करेंगी हम भी डरते नहीं पुलिस उलिस से टाइकवाण्डो ड्रेस पहने हुए आदमियों के ग्रुप में से एक बोल पड़ा तेरी तो एक तो साले गलती करता है ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है देव ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा माफी मांगना भी नहीं आता क्या तुझे? क्या क्या बोला तुमने हाँ क्या बोला अब तक पाई कमांडो ग्रुप के एक दूसरे आदमी ने आगे आकर बोलते हुए कहा पहले धक्का किसने दिया था हाँ तुम लोगों ने दिया था समझे और अब हमसे माफी मांगने के लिए कह रहे हो पुलिस हो तो क्या हुआ अकड़ दिखाओगे झूठा केस बनाओगे हाँ हमें जेल में डालोगे ओह लग रहा है कि ये साहब लड़ने के के मूड में टीम हेड ने जवाब दिया इनकी की जुबान तो कैंची की तरह चलती है हु? तारी हंसी निकल जाएगी बस एक बार लड़ने की देर है आओ लड़ लो। अगर इतनी ही हिम्मत है टाइक्वांडो के ग्रुप में से एक आदमी बोल पड़ा अब भला इन्वेस्टिगेटर्स भी कैसे चुप रह सकते थे वो भी जोश में आकर अपनी बाहें मोड़ने लग जाएंगे जब अब इन्वेस्टिगेटर्स और टाइकवांडो ग्रुप के बीच लड़ाई होने का समय आ चुका था ऐसा लग रहा था कि अब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे वाह वाह मिस्टर अविनाश यही सिखाया नैना ने ग्रुप के हेड की तरफ देखते हुए कहा इन्हें जरा सी भी किसी को रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती हा? अरे नैना इस आदमी का नाम अविनाश था और शायद ये नैना के ताइक्वांडो क्लास में उसका सीनियर हुआ करता था अरे नैना तुम इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ रही हो हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है हम लोग थोड़े ऐसे ही होते है तुम तुम लोग चुप रहो तुम्हें पता भी है कि ये कौन है ये सीनियर डिटेक्टिव है और एक्सपर्ट भी है। तुम लोगों को पता भी है कि ये कितने लोगों को अकेले मार सकती है यहाँ तक कि अगर तुम सब के सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते समझे मिस्टर अविनाश ने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा अच्छा ऐसा है क्या तो फिर तो हमें देख ही लेना चाहिए आज तक मैं किसी तयक्वांडो में नहीं हारा हूँ और आप कह रहे हैं की मैं इस लड़की से हार जाऊंगा वाह आप तो देखना ही पड़ेगा hey, तो झगड़े में नहीं पढ़ना चाहती मुझे जाना है जवाब दिया तुम्हारे लड़कों ने जो गलती की है उसके लिए उनसे कहो की माफी मांग ले और बात खत्म करें क्या माफी सभी ताइक् ग्रुप वाले जोर से हंस पड़े माफी किस बात के अगर इतनी ही माफी मंगवाने का शौक है तो फिर आ जाओ दो दो हाथ हो जाए जो हारेगा वो माफी मांग लेगा इसमें पागल हो गए हो क्या तुम लोग मेरी स्टूडेंट ऐसी लड़ाई करोगे अविनाश ने अपने लड़कों को व्यंग्यात्मक शब्दों के साथ डांटते तो हुए कहा तुम लोगों को अपना बदला नहीं चाहिए क्या चलो ऐसा करते हैं की इससे माफी मंगवा लो और फिर इसे जाने दो हाँ नैना तुम ऐसा करो कि जल्दी से माफी मांग लो और फिर जाओ यहाँ से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें अविनाश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा तेरी तो नैना गुस्से में लाल हो चुकी थी वो कुछ कहने जा रही थी कि तभी देव बीच में बोल पड़ा सारे तुम लोगों को तो अभी बताता हूँ ले चल के सबको जेल में ठूस दूंगा और फिर पिछवाड़े पर जब डंडे बजाऊंगा ना तब अकल आ जाएगी ओ बड़ा गर्म खून लग रहा है भाई साहब का एक व्यक्ति बोल पड़ा फिर उसने अपने दोनों हाथ देव की तरफ बढ़ाते हुए कहास्ट हमें ले चलो थाने लेकिन जरा इधर पीछे भी देख लेना सीसीटीवी कैमरा भी चल रहा है इधर अगर ये मीडिया को मिल गया ना तो फिर कल न्यूज पेपर में सारी गर्मी निकल जाएगी नैना हथ प्रद होकर उसे देखती रहेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर कैसे यहाँ से निकले पहली बात तो उसमें सच में ऑफिस पहुँचने की जल्दी थी ऊपर से ये लोग फालतू में बात बढ़ाकर टाइम वेस्ट कर रहे थे अब वो यूं माफी भी मांग नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ गलती गुरु वालों के ही थी। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे अभी नैना कुछ सोच ही रही थी कि वहां विक्रांत पहुंच गया अब तक सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी ये ताइक्वांडो टेड अविनाश नैना के साथ ताइक्वांडो ट्रेनिंग ले चुका है वो नैना का सीनियर मालूम पड़ रहा था और शायद इसकी नैना के साथ बनती नहीं थी इसी वजह से आज वो जानबूझकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था रही आज के झगड़े की बात तो कुछ यूँ हुआ रहा होगा कि जब नैना देव और अन्य इन्वेस्टिगेटर्स के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी तभी ताइक्वाडो टीम वाले भी बाहर से अंदर आ रहे थे और फिर गलती से नैना की उनके किसी में टक्कर हो गई रही होगी ऐसे में अब ये दोनों एक दूसरे ऐसी माफी मंगवाने की जिद पर अड़े पड़े हैं विक्रांत ने मन ही मन सोचा की आज तो मुझे पहाड़ की वर्ड भी नहीं मिला है तो फिर भला इस तरह की बेवजह फाइट का क्या मतलब हो सकता है खैर अब बात नैना की थी तो भला विक्रांत कैसे खुद को रोक सकता था वो किसी भी सूरत में नैना की तरफ से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा क्योंकि तो उसे नैना के दिल में जगह बनाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता है